यह विचार हो रहा है कि जीव में प्राण वृत्ति का लय होने के बाद जीव के साथ भावी शरीर के बीजभूत भूत, भूत सूक्ष्मों में प्राण जीव के साथ आश्रित होता है अब ये बता रही है कौन तो कहा तत्श्रुतिया ने प्राणस यह श्रुति बता रही है तो प्राणस इस श्रुति में तो तेजसी ऐसा एक वचन है और ये बताया गया कि चाहे साक्षात प्राण मान लो या जीव द्वारा मान लो प्राण आश्रय लेता है तो अकेले तेज का आश्रय लेगा और आप तो व्याख्यान में इस श्रुति के ये व्याख्यान कर रहे हो कि तेज सहचरित तो सभी भूतों में भावी शरीर के बीच भूत जीव आश्रित होता है और उसके साथ प्राण भी आश्रित होता है तो श्रुति तो अकेले तेज को आश्रय बता रही है और आप पंचभूतों को आश्रय बता रहे हो यह कैसे है? तो तृतीय सूत्र से व्यास जी ने कहा कि नई कस्मिन अकेले तेज रूपी भूत में प्राण सहित जीव का आश्रित होना संभव नहीं है क्योंकि आश्रय जो लिया जा रहा है वो भावी शरीर के हेतुभूत बीज, बीजों का लिया लिया जा रहा है और शरीर में पांचों भूतात्मकता दे, देखी जा रही है अकेले तेज रूपता नहीं है इसलिए अनेकात्मक जो कार्य है शरीर उसका बीज पांचो भूतात्मक होना चाहिए इसलिए प्राणस तेजसी इस श्रुति में तेजस शब्द का उपलक्षण रूप से प्रयोग किया है वह तेज को भी बताएगा और अन्य भूतों को भी बताएगा इस बात को रंगहत्य अधिकरण में बताया गया है और श्रुति उस रंगत्य अधिकरण का विषय भूता जो पंचाग्नि विद्या की प्रतिपादक श्रुति है उसमें भी पंचम प्रश्न और उसके प्रश्न उत्तर के रूप में बताया गया है प्रश्न प्रतिवचन रूपा श्रुति के द्वारा भी अथवा दर्शयता का श्रुति स्मृति को मानते हैं तो पृथ्वी आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय यह श्रुति और अन्व मात्रा इत्यादि स्मृति भी इस बात को बता रही है कि मरणासन जीव भावी शरीर के बीज बीजभूत समस्त भूतों के सूक्ष्म स्वीकार करता है उसका आश्रय लेता है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य में एक शंका है ननु च उपसंहृतेषु आगाषु इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण टीका को देखिए जीवस्थताश्रय्त्व कर्माश्रय्वश्रुति विरुद्ध कर्मन आश्रयः इति भूता अविरुद्धम् इत्याह ननु इति ते कहते हैं कि जीवश्य तो जीव में जो भूताश्रय्व हैं वह कर्माश्रय तोश्रुति विरुद्ध हैं का अर्थ है जीव को प्राणस्तेजसी यह श्रुति जो बता रही है कि भावी शरीर के बीजभूत भूत, भूत सूक्ष्मों के आश्रित जीव होता है करके ये कथन बृहदारण्य श्रुति विरुद्ध है यहाँ प्राणस्तेजसी इस श्रुति का बृहदारणिक श्रुति जो मुमूर्सु जीव को कर्माश्रित बता रही है उसके साथ विरोध प्रतीत हो रहा है प्राणस्तेजसी छांदो की श्रुति भूताश्रयत्व तो बता रही है मुमूर्सु जीव में और बृहदारणिक श्रुति बता रही है कर्माश्रयत्व तो। तो मूर्सु जीव का आश्रय भूत को माना जाए या कर्म को माना जाए? दोनों श्रुतियां ही बता रही हैं कि एक श्रुति बता रही है जीव कर्माश्रित होता है दूसरी श्रुति बता रही है जीव भूताश्रित होता है तो किसके आश्रित माना जाए? ये इसलिए श्रुति का ही परस्पर विरोध है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं शंका कर रहे हैं कि जीवस् भूताश्रयत्व कर्माश्रयत्वश्रुति विरुद्ध जीव को प्राणस्तेजसी श्रुति के आधार पर भावी शरीर के बीजभूतभूत सुखों के आश्रित मानना जीव को कर्माश्रित बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति विरुद्ध हैं इस प्रकार की आशंका करके इसका दोनों श्रुति का जो आपस में विरोध सा दिख रहा है वो जिससे अविरोध सिद्ध हो ऐसा समाधान किया जा रहा है तो समाधान भाष्य का भी ये तो शंका भाष्य का भी प्राय टीका कारण ने अवतरण में लिखा अब समाधान भाष्य का अवतर अभिप्राय लिखते हैं कि इति आशंक्य कर्म निमित्तत्वेन आश्रय दोनों भी आश्रय है दोनों श्रुतियां बता रही है तो बृहधारण्य श्रुति कर्म को भी मुमूर्सु जीव के आश्रय के रूप में बता रही है तो छांदोग्य श्रुति भूत सूक्ष्मों को भी मुमूर्सू जीव के आश्रय के रूप में बता रही है तो मानना चाहिए श्रुति के द्वारा बताए गए दोनों भी आश्रय हैं। तो दो आश्रय में कैसे रहेगा फिर जीव तो कहा अलग अलग विवक्षा से श्रुतियां इन दोनों को जीव का आश्रय बता रही है कर्म को आश्रय बताने वाली बृहदारण्य श्रुति का अभिप्राय है कि कर्म निमित्त रूप से आश्रय है भावी जन्म का निमित्त है कर्म तो निमित्त रूपे न आश्रय बन जाता है जीव का कर्म और भूत सूक्ष्म ये बन जाते हैं प्रकृति बनकर के उपादान कारण बनकर के भावी शरीर का इसलिए कहते हैं कि कर्म निमित्तत्वेन आश्रय तो निमित्त बन बन करके आश्रय बन रहा है जीव का और भूतानि तो देहोपादानत्वेन और जो स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश है जिनको भूत सूक्ष्म कहा जाता है वे आश्रय बन रहे हैं भावी शरीर के उपादान कारण बन करके इसलिए दोनों में अंतर हैं उभयम अविरुद्धम इसलिए बृहदारणिक श्रुति जो निमित तत्व रूपेण जीव का आश्रय बन रहा कर्म उसे बता रही है उसके साथ भावी शरीर के उपादान रूपेन नश्रय बनने वाले भूत सुखों का कोई विरोध नहीं है वो बता रही है प्राण स्तेजसी श्रुति इसलिए उभयम अविरुद्धम यानी कर्माश्रयत्व तथा भूताश्रयत्व इन दोनों का कोई विरोध आपस में नहीं होगा इसलिए इनको बताने वाली श्रुतियों का भी अविरोध है इस अभिप्राय से ये आक्षेप समाधानात्मक भाष्य आ रहा है इसलिए भाष्य में भष्कर भगवान लिखते हैं कि नु च क्वायम तदा कर्णसु शरीराेपावेला इति उपक्रम्य। निरूपयति तोह श्रुत्यंतर कर्माश्रयतायतीचतु तो कर्म, एव, तद यद कर्म व, तद तो ये शंका कर रहे हैं कि उपसंहृतेषु वागाषु कर्णसु मृत्यु के समय जब बाह्य वाग इंद्रियों की उत्क्रांति हो जाती है वृत्ति लय लयात्मक वो कब होती है कहते हैं शरीरांतर प्रेपा वेलायान इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने का समय आता है तब तो आर्तभाग ने याज्ञवल के जी से प्रश्न किया कि उस समय क्वायम तदा पुरुषो पुरुषोती तो उस समय यह जीव पुरुष है जीव क्वती अयम पुरुष क्वती यानी कवती उसका आश्रय कौन होता है किसके आश्रित होता है यह है आर्तभाग का प्रश्न और कहते हैं इति इतिपक्रम्य श्रुतियंतरम कर्माश्रयता तो आर्तभाग के इस प्रश्न का उत्तर जो याज्ञवल्केजी ने दिया तो याज्ञवल्के जी के मुख से निकली हुई प्रतिवचनात्मक श्रुति बता रही है कर्म ये निर्धारण कर लिया और फिर दोनों आकर के बताते हैं सभा में कि तोह यद ऊंचतुह कर्म है व तद तो तौ यानि भाग और याज्ञवल इन दोनों ने शरीरांतर प्राप्ति की इच्छा के समय हाँ एकांत में जाकर के इस प्रश्न का निर्णय कर लिया दोनों ने और फिर वो बताया आ करके सबके सामने की तू तो यद ऊंचा तू हाँ उस समय निर्णय तो उस समय विचार करेंगे हाँ तो हाँ तो तव तो है यद ऊचतु कर्म है व तद ऊचत तो उन दोनों ने विचार करके जो निर्धारण किया मूर्सु पुरुष का आश्रय कौन होता है करके तो कहते हैं उसे कर्म को ही आश्रय के रूप में बताया बाद में तो जाहिर किया ही अथह यद प्रशंसतु कर्म है व तत् प्रशंसतु और कर्म की ही प्रशंसा भी याज्ञवल जी तथा अर्थभाग जी ने की तो इति यानी यह श्रुति मुमूर्सु जीव का आश्रय कर्म है करके बता रही है और प्राणस्तेजसी श्रुति के आधार पर आप मियमाण जीव का आश्रय बता रहे हो भूत सूक्ष्म को तो भूताश्रय तो बता रहे हो ये बृहदारण्य श्रुति विरुद्ध प्रतीत होता है इस प्रकार की ये तो हुई शंका इति शब्द हैं शंका के समाप्ति का द्योतक आगे हैं तत्र, कर्म प्रयुक्तस्य ग्रहाति ग्रह संज्ञक इंद्रिय विषयात्मकस्य प्रवृत्ति इति कर्माश्रय तो दोनों का समन्वय कर रहे हैं भास्कर भगवान तत्र यानी बृहदारण्यक श्रुति में कर्म प्रयुक्त जो बंधन है बंधनस्य का विशेषण है कर्म प्रयुक्तस्य एक और दूसरा ग्रहाति ग्रह संज्ञक तीसरा इंद्रिय विषयात्मक ये तीन विशेषण हैं बंधन से बंधन है कर्म प्रयुक्त और उस बंधन का नाम है ग्रह अतिग्रह इंद्रिय और विषय ये उनका स्वरूप है बंधन का स्वरूप है तो इंद्रिय विषयात्मक इंद्रियात्मक बंधन विषयात्मक बंधन इंद्रिय रूप बंधन का नाम है ग्रह विषय रूप बंधन का नाम है अतिग्रह तो ग्रह संज्ञक जो इंद्रिय रूप बंधन और अतिग्रह शब्दित जो विषयात्मक बंधन ये दोनों बंधन कर्म प्रयुक्त हैं और उस बंधन की प्रवृत्ति तत्र त्र कर्माश्रयता उ बंधन से प्रवृत्ति कर्म प्रयुक्त ही इंद्रिया और विषय रूप बंधन की प्रवृत्ति होती है ये दिखाने के लिए वहाँ पर बताई इंद्रिय इंद्रिय विषय प्रवृत्ति में निमित्त कर्म है ये दिखाने के लिए कर्माश्रयता बृहदारण्य श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है और यह पुनर छांदोग्य श्रुति लेना जो उत्क्रांति बताने वाली श्रुति है छांदोग्य के छठे अध्याय में असुरुष प्रयत वासी संपद्यते इत्यादि में प्राणस्तेजसी ये जो श्रुति है इह पुनर्भूतपादना देहांतर उत्पत्ति इति भूताश्रय तो उत्तम तो भूतरूपी जो स्थूलभूत रूपी जो उपादान कारण है भावी शरीर का बीज जिसे स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश होता है भूत सूक्ष्म शब्द से कहा जाता है उसी से आ, उत्पन्न होता है देहांतर देहांतर है भावी शरीर जिस शरीर को छोड़कर के जा रहा है उस शरीर के अनंतर प्राप्त होने वाला शरीर और उसकी उत्पत्ति का उपादान कारण जो भूत सूक्ष्म है इस अभिप्राय से यहाँ पर भूताश्रय तो बताया जा रहा है इसलिए अलग अलग विवक्षा है कर्माश्रयता प्रतिपादक श्रुति की और भूताश्रयत्व प्रतिपादक श्रुति की इसलिए अलग अलग विवक्षा से दोनों का कोई आपस में विरोध सिद्ध नहीं होता और बृहदारण्यक श्रुति में जो ये कहा गया कि य प्रशंसतु कर्म है व तत् प्रशंसतु इससे भी ये सिद्ध होता है कह रहे हैं कि प्रशंसा शब्दात अभी तत्र मत्र कर्मण प्रदर्शित न तो आश्रयांतर निवारित तो यद विधीयत तत् प्रशंस्य इस नियम के अनुसार जिसका जिस विधान किया जाता है प्रकरण में प्रतिपादन किया जाता है उसकी प्रशंसा की जाती है यद विधियते तद स्तूत इस न्याय से तो वहां पर कर्म प्राधान्य दिखाने के लिए कर्म की प्रशंसा है ग्रह अतिग्रह ग्रह संज्ञक इंद्रिय विषय प्रवृत्ति में प्रधान निमित्त ये आपका बन जाता है कर्म ही उस दृष्टि से वहाँ कर्म का प्राधान्य होने से भी ये प्रशंसा शब्द से ये निकलता है कि कर्म में प्राधान्य दिखाना श्रुति का तात्पर्य है आश्रयांतर का निराकरण करने में तात्पर्य नहीं है तो न तो आश्रयांतरम निवारितम तस्मात अविरोध इसलिए छांदोग्य श्रुति तथा बृधारण्य श्रुति का आपस में विरोध नहीं है मुमूर्सु जीव कर्माश्रित भी है भूताश्रित भी है कोई आपत्ति नहीं है टीका में एक वाक्य है श्रुति तो शब्द का अर्थ करते हैं जिनका संवाद है वे दोनों ऋषि तो तो तौ याज्ञवल आर्तभागौ यजीवाधार ऊचतु तत्कर्म इति श्रुतेर श्रुतेर्वचनम तो याज्ञवल्य जी तथा आर्तभाग जी ने मुमुर्सु जीव का जो आश्रय बताया आधार बताया वह कर्म बताया ऐसा श्रुति भगवती कह रही है अब ये जो तृतीय अधिकरण है द्वितीय पाद का चतुर्थ अध्याय के पूरा हुआ चतुर्थ अध्याय के संक्षिप्त चतुर्थ अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण कर लें अर्थानुसंधान कर लें फिर इस अधिकरण के भाषा भाषानुसार स्वरूप का अनुसंधान करें हम लोग तो ये दोनों श्लोक हैं ज्ञान जोत्क्रांति रमा वही सा समा मोक्ष संसार रूपस्य। फल सेत आश्रिपक्रम जन्म वर्तमान सात् फलवैशम्यासमोत्क्रांतिरेतो तीन अधिकरणों से उत्क्रांति का विचार हुआ अब ये जो उत्क्रांति बताई गई है भूत, भूताधीन होने तक प्राणस तेजसी यहां तक के वाक्य का विचार हुआ है ना या बाह्य इंद्रियों का लय मन में हुआ मन का वृत्ति लय प्राण में हुआ प्राण का वृत्ति लय जीव में और इन सब को अपने में समाया हुआ जो जीव उसका वो हो गया भूताधीन प्राणस तेजसी यहाँ तक के सू वाक्यांश के द्वारा बताया गया इतनी जो उत्क्रांति है बाह्य इंद्रियों के वृत्ति लय से लेकर के जीव का भूताधीन होने तक का उत्क्रमण यह उपासक और अनुपासक इन दोनों का अलग अलग होगा असमान होगा या समान ही होगा यह संशय है विषय है उपासक अनुपासक दोनों का उत्क्रमण विषय है उत्क्रांति तीन अधिकरणों के द्वारा बताई गई निर्गुण ब्रह्मज्ञानी की तो उत्क्रांति होनी ही नहीं है न तस्य प्राणा उत्क्रांति तो जिनकी उत्क्रांति होती है अज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति होती है तो अज्ञानी कहने से कर्मी और उपासक दोनों आ गए और कर्मी में पुण्य कर्म करने वाले भी पाप कर्म करने वाले भी आ गए दो ही राशि है यहां पर ज्ञानी यानी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, जिनका अनुक्रमण बताया जाएगा और दूसरा अज्ञानी और अज्ञानी के अवांतर दो भेद हैं उपासक और अनुपासक उपासक को यहां पर ज्ञानी कहा जा रहा है श्लोक में और अनुपासक को कहा जा रहा है कर्मी शब्द से अज्ञानी शब्द से अज्ञानी से लेना अनुपासक को ज्ञानी से लेना उपासक को जिनकी उत्क्रांति होती है यहां का ज्ञानी भी अग, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप विशेष अज्ञानवान ही है अज्ञानी ही है लेकिन ज्ञानी का मतलब उपासक इसलिए ज्ञानी अज्ञा इन दोनों का दोनों समास है ज्ञानी चज्ञ ज्ञानज्ञ और तयोहो उत्क्रांति ज्ञान ज्ञानज्ञो उत्क्रांति ऐसा विग्रह होगा इसका कि ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रांति दोन के अंत में सूर्यमान उत्क्रांति पद का अन्वय दोनों के साथ होगा ज्ञानी उत्क्रांति उत्क्रांति। ज्ञानी उत्क्रांति का मतलब उपासक की उत्क्रांति सगुण ब्रह्मविद की उत्क्रांति सगुण ब्रह्मविद है उपासक <coughs> वो है ज्ञानी और अज्ञान अनुपासक इन दोनों की उत्क्रांति असमान विषम है असमाकार का अर्थ विषम है अलग अलग प्रकार की हैं, वा यानी अथवा समा दोनों की उत्क्रांति एक जैसी है अभी तक बताई गई इन अभी तक बताई गई उत्क्रांति में उपासक अनुपासक के समानता ही है या असमानता है ये संशय है पूर्व पक्षी कहते हैं सा सम पक्षी की प्रतिज्ञा होगी सा यानी उपासक की उत्क्रांति और अनुपासक की उत्क्रांति एक जैसी नहीं है क्यों कहते ही यानी कारणा तो फल भेद हो यदि तो साधन भेद भी होना चाहिए <coughs> तो जो उपासक है सगुण ब्रह्मविद उसे तो क्रम मुक्ति होनी यानी मोक्ष होना है उसका उसका तो मोक्ष होना है और जो अज्ञा है कर्मी उसे तो संसार की प्राप्ति होनी है तो मोक्ष और संसार रूपी फल तो एक जैसा नहीं है तो ज्ञानी को मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो रही है अज्ञा को संसार रूपी फल की प्राप्ति हो रही है तो ये फल विषम होने से उसकी साधन भूता उत्क्रांति में भी विषमता होनी चाहिए ये पूर्व पक्षी का कथन है इसलिए नहीं के साथ जो ही है उसका अर्थ कर दीजिए अस्मात्नाथ संसार रूप मोक्ष संसार रूप फलस्य फल जिस कारण से संसार रूप फल और मोक्ष रूप फल भिन्न भिन्न है विषमत्व यानी भेदात भिन्न ज्ञानी को यानी सगुण ब्रह्मविद को मोक्ष प्राप्त होना और अज्ञा अज्ञ को यानी कर्मी को संसार प्राप्त होना है ये फल भिन्न भिन्न होने से उत्क्रांति अलग अलग होनी चाहिए असमान होनी चाहिए समान नहीं होनी चाहिए यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ सिद्धांत है सा पद की अनुवृत्ति लिया आई पूर्व से यह ज्ञानज्ञो उत्क्रांति इसी पद को ले आई है ज्ञानज्ञ उत्क्रांति समान सिद्धांत की प्रतिज्ञा हो जाएगी तो ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रांति एक जैसी है समा का अर्थ है तुल्य है क्यों तो कहते अतः अतः का अर्थ है अस्मात्नात् और अतः इसी शब्द से ग्राह्य जो कारण है उस कारण को बताया जा रहा है आश्रित्यूपक्रम जन्म वर्तमानम इस कहते हैं श्रित्युपक्रम से पहले तक आश्रृतिपक्रम श्रिति का अर्थ है मार्ग श्रित्युपक्रम श्रृत्युपक्रम का अर्थ हो जाएगा मार्गोपक्रम से पहले तक माना जाता है वर्तमान जन्म तो ये जो वर्तमान जन्म है तो मृत्यु के पहले वर्तमान जन्म में जैसे सुख दुख की अनुभूति यानी भोग ज्ञानी अज्ञानी को प्रारब्ध का फलोपभोग एक जैसा हुआ कि अलग अलग हुआ उपासक और अनुपासक दोनों का जैसे प्रारब्ध फलोपभोग एक जैसा है समान है क्योंकि वर्तमान जन्म में है तो ये उत्क्रांति भी वर्तमान जन्म में ही आती है जब तक मार्गोपक्रम नहीं होता तब तक माना जाता है वर्तमान जन्म तो मरना सन्न हुआ वो भी वर्तमान जन्म ही है और मार्ग का उपक्रम माना जाता है नाड़ी द्वार खुलने तक नाड़ी का द्वार खुलना ये मार्ग उपक्रम हो गया हृदय संबंधी जो एक सौ एक नाड़िया है उनमें से प्रधान जो नाड़ी है आपकी सुसुमना उसका द्वार खुलता है ज्ञानी शब्दित सगुण ब्रह्मविद के लिए उपासक के लिए तो उसका द्वार खुल, खुलने पर माना जाता है उसमें उसका प्रवेश हुआ तो मार्गोपक्रम हुआ उसमें प्रवेश के पहले तक ये वर्तमान जन्म है और ये जो उत्क्रांति हुई भूताधीन होने तक बाहिन्द्रियों के वृत्ति लय से लेकर के भूत सूक्षमाधीन जीव के होने तक ये सब सृत्युपक्रम से पहले तक का है इसलिए वर्तमान जन्म संबंधी होगा तो वर्तमान जन्म संबंधी भोग जैसे अनुपासक उपासक का एक जैसा है ऐसे वर्तमान जन्म संबंधी ही यह उत्क्रमण भी होने के कारण ये दोनों का एक जैसा होगा इसमें कोई अंतर नहीं होगा यानी निकलना तो बाद में होगा मुर्दा द्वारा नाड़ी में प्रवेश के पहले तक नाड़ी प्रवेश हुआ तो मार्गोपक्रम हुआ माना गया उससे पहले तक वर्तमान जन्म और नाड़ी प्रवेश से फिर इस जन्म का संबंध छूट गया तो नाड़ी प्रवेश तक वर्तमान जन्म है और उसके बीच में ही ये उत्क्रमण हो रहा है अभी नाड़ी का द्वार खुला नहीं है और ये उत्क्रमण हो रहा है नाड़ी का द्वार खुलेगा तो वर्तमान जन्म समाप्त हो जाएगा उससे पहले हो रहा है तो ये वर्तमान जन्म संबंधी ही उत्क्रांति मानी जाएगी वो फिर प्रारब्ध भोग के तरह एक जैसी ही होगी इस अभिप्राय से भारती तीर्थ जी महाराज ने लिखा कि आश्रितुपक्रम वर्तमानम जन्म ये वर्तमान जन्म ही माना जाता है अतः तो ये उत्क्रमण नाड़ी प्रवेश के पश्चात नहीं हो रहा है पहले हो रहा है तो ये वर्तमान जन्म संबंधी माना जाएगा अत तो वर्तमान जन्म संबंधी होने से वो एक जैसा होगा अतः समा ये उत्क्रांति एक जैसी है और ये जो फलभेद हो रहा है उपासक क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा और जो अनुपासक है वो संसार को प्राप्त करेगा ये फलभेद मार्गोपक्रम के पश्चात का है तो मार्गोपक्रम के पश्चात तो इन दोनों का उत्क्रमण अलग अलग होगा ये तो सुषुमना नाड़ी में प्रविष्ट हो करके के मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक जाएगा इसे विद्युत लोक में आकर के अमानव पुरुष ले जाएगा कार्य ब्रह्म के पास सम, हाँ वहाँ समवत्सर हाँ सम्वत्सर तक हाँ हाँ ना नहीं तो ओ, ओ एक ट्रेन में बैठ गए हाँ ठीक है लेकिन कोई एसी फर्स्ट क्लास में है कोई ए एसी सेकंड क्लास में है कोई एसी थर्ड में है कोई जनरल में है और कोई रिजर्वेशन डिब्बे में नहीं बैठा है सामान्य में बैठा है ऐसे हैं तो उसमें जो है और कई बाकी स्टेशन तो सब स्टेशनों में एक जैसा हो करके जाना फिर कोई गाड़ी ऐसी होती है कि कुछ डिब्बे जो हैं वो अलग दूसरी गाड़ी में लग जाता है वैसा वहाँ पर हो जाता है उनका ऐसा है लेकिन नाड़ी द्वार अलग अलग खुल गया तो देवता आने वाले ले जाने वाले जैसे टी किट चेक करने के लिए अलग अलग डिब्बे के अलग अलग हैं, वैसे अपना उनके वो ले जाने वाले अलग अलग हैं। तो आश्रित उपक्रम जन्म वर्तमान अत समातू फल वैशम्या तो यो हो, उपासक अनुपासको ये तयों ये अर्थ हैं। इन दोनों की उत्क्रांति पश्चात यानी मार्गोपक्रम के पश्चात असमा, असमान असमान होगी वो असमान क्या रहेगी कि एक प्रधान नाड़ी से मूर्धा द्वारा अर्चिरादि को प्राप्त करेगा दूसरा अन्य नाडियों से सौ नाड़ी में से किसी न किसी से यदि धर्मात्मा है तो धुमादि को प्राप्त करेगा और पापी है तो जायस्व मृस्व को प्राप्त करेगा ये विषमता होगी तो पश्चात ये तयो उत्क्रांति असमा इसमें पश्चात से लेना मार्गोत्तिपक्रमात् पश्चात स्तृति उपक्रम के पश्चात तो जो होने वाली उत्क्रांति है वह असमान है ऐसा क्यों तो फल वैषम्यात क्योंकि फल भिन्न भिन्न हो रहा है। एक को मुक्त होना है वो अर्चिरादि से जाएगा एक को संसार को प्राप्त करना है संसार में भी विलक्षण विलक्षण फल है तो फिर उसके लिए दो मार्ग है धूमयान और जाय सूम्री तो इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार पूरा हो जाता है अब इस अधिकरण के अवतरण रूप टीका को देखिए एवं बाह्य इंद्रिया मनसी प्रथमं वृत्ति लय लाभात तथो मनोवृत्ते प्राणे लय भूतोपहिते जीवे लयः इति उत्क्रांति व्यवस्था उक्ता अभी तक के तीन अधिकरणों का यह वृत्त कथन है प्रथम अधिकरण से बाह्य इंद्रियों का मन में वृत्तिलय बताया गया द्वितीय अधिकरण से का प्राण में लय बताया गया तृतीय अधिकरण से बताया गया प्राणवृत्तिका भूतोपहित जीव में लय यह उत्क्रांति व्यवस्था अभी तक बताई गई अभी तक की जो उत्क्रांति व्यवस्था बताई गई वह व्यवस्था उपासक अनुपासक दोनों की एक जैसी हो यहां पर बताना है चौथे अधिकरण से आगे कह रहे हैं सर्व प्राणी शु तुल्याह सा यानी ये अभी तक बताई गई उत्क्रांति सर्व प्राणी शब्द से लेना सभी अज्ञ जीव चाहे वो उपासक हो केवल पुण्य कर्म करने वाले हो या पापी हो? प्रकार के सर्व प्राणी शब्द से ग्राह्य है और उनकी यह उत्क्रांति एक जैसी होगी इसी अभिप्राय से यह चतुर्थ अधिकरण प्रारंभ हो रहा है समाना चानु इत्यादि अब ये समाना चानुपोष्य ऐसे छपा है लेकिन समाना चास्त्रुप क्रम इति ऐसा होना चाहिए था ये तो अनुपोष्य तो अंतिम पद है ना? अंतिम और आदि शुरू वाला तीन पद है समानाच ये दोनों शुरू वाले हैं और अनुपोष्य अंतिम वाला है एक ही सूत्र का प्रया प्रति ग्रहण करते समय शुरू वाले पद ही लिए जाते हैं भामति भामति कारणे पूरा सूत्र ही लिया है तो जैसा भी लिया हो आगे हैं भाष्य का अवतरण टीका में पूरे सूत्र का अवतरण है तो, तो प्रतीक के रूप में इति कहने पर पूरा सूत्र जाता है तो आगे है भाष्य का, का पुरुषस्य प्रयतो वांगमनसि इति अविशेष श्रुते विद्या अमृतमश्नुतेशय आह से प्रयत वांग मनसी संप्यते मन प्राणे इत्यादि ये सामान्य श्रुति है इसको लेकर के और विद्या विद्यामृतमश्नुते इसको लेकर के इस अधिकरण का संशय हो रहा हेतु है संशय में हेतुभूत श्रुति वाक्य हैं सामान्य श्रुति वचन अस्य प्रयतो वांग मनसी संप्यते ये और विद्या विद्यामृतमश्नुते ये दोनों वाक्य सिद्धांति की जो कोटि है संशय तपाती द्वितीय कोटि असमा असमा सम, तो पूर्व पक्ष है और समा ये सिद्धांत कोटि है तो सिद्धांत कोटि में हेतु तो है सामान्य श्रुति और विषम होगी उत्क्रांति ये पूर्व पक्ष है उसके लिए विद्या श्रुते यह श्रुति पूर्व आधार बना रहे पूर्व का आधार है वो श्रुति इसलिए दोनों श्रुति के कारण संशय होता है यह बताया जा रहा है भाष्य में है कि सेयम उत्क्रांति किम विद्वद अविदुसो हो समाना कि विशेषवती इति वी सयाना नाम विशेषवती इति तावत् प्राप्त तो इम उत्क्रांति ही यम ये विषय है अभी तक तीन अधिकरणों के द्वारा प्रतिपादित जो उत्क्रांति है इसे विषय बना करके इस अधिकरण का संशय बताया जा रहा है कि विद्वत अविदुषो विद्वान है उपासक अविद्वान है अनुपासक तो उपासक अनुपासक दोनों की एक जैसी हैं, है यानी अथवा दोनों की यह उत्क्रांति विशेष होती यानी भिन्न भिन्न है इस प्रकार संदेह करने वाले जो हैं, जिनको संदेह हुआ उनके प्रति पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं विशेषवती इति तावत् विशेषवती इति तावत् प्राप्त तावत ये पूर्व पक्ष है तो विशयाना नाम ये ष्टि का बहुवचन है यानी संशय करने वाले इसलिए पूर्व तक इति शब्द से बताया इस प्रकार का संशय हर इस प्रकार का संशय जिनके चित्त में है ऐसे है जिज्ञासु संदेह है और संदेह का निराकरण करने वाला निर्णय प्राप्त करना चाहते हैं जो उनको पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं विशेषवती इति तावत प्राप्त इससे सयाना नाम पद का अर्थ कर दिया टीकाकार ने वी सयाना नाम यानि संधिहा नाम जिनको संदेह है इस प्रकार का इस प्रकार का संदेह करने वाले पूर्वपक्ष सगुण ब्रह्मवीत असंबंधित उत्क्रांतिर विशेषः साध्यते तो पक्ष के ये तो अभी क्या नाम फल बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में पहले टीक भाष्य को देखिए केवल अभी तो वी सयाना नाम ये जो एक पद था उसका पर्यावाचक बताया संदिहाना नाम भाषा में है कि भूताश्रय विशिष्टा हेसा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो ये जो उत्क्रांति है भूताश्रय विशिष्टा अभी तक बताई गई प्राणस्तेजसी यहाँ तक के वाक्य से ये हैं भूताश्रय विशिष्टा ऐसा यानि उत्क्रांति ये पुनर्भवाय चूतानी आश्रीयते यानी अपना मत निश्चित करने के लिए पूर्व पक्षी ये जो उत्क्रांति बताई गई है ये बताना चाहते हैं अलग अलग प्रकार की तो ये भूत भूताश्रय विशिष्टा उत्क्रांति तो होनी चाहिए अनुपासक की पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्यों कि ये उत्क्रांति भूताश्रय विशिष्टा हैं और भूतों का आश्रय लिया जाता है जन्मांतर के लिए भावी शरीर की उत्पत्ति हो जाए इसी के लिए भावी शरीर के बीज जो भूत सूक्ष्म हैं उनको यहाँ से ले जाया जाता है तो जिनको भावी शरीर प्राप्त होना है उन्हें तो ये भूताश्रय विशिष्टा जो उत्क्रांति है वो होना जरूरी है उनकी उनको भूतों की जरूरत है भावी शरीर के निर्माण के लिए तो ये कह रहे हैं पुनर्भवाय चूतानी आश्रिय जन्मांतर के लिए शरीर का भूतों का आश्रय लिया जाता है नच च विदुष पुनर्भव संभवती जो विद्वान है उस, उस, उसको तो मोक्ष होना है यहाँ के पूर्व पक्षी समझ रहे हैं कि सगुण ब्रह्म उपासक को भी सद्यो मुक्ति ऐसा समझ रहे हैं उस दृष्टि से कहते हैं कि विदुष पुनर भव न संभवती विद्वान का जन्म नहीं होता है जिसको मोक्ष होना है उसका इसलिए और एक श्रुति भी बताती है कि अमृत अमृतत्व ही विद्वान अश्नुते स्थिति यानी श्रुति का निर्णय है सिद्धांत है कि विद्वान को अमृत अमृतत्व की प्राप्ति होती है तस्मात्दुष एव ऐसा उत्क्रांति ऐसा उत्क्रांति यानी भूताश्रय तो विशिष्टा जो उत्क्रांति है छांदोग्य श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अस्य प्र, पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संप्यते यहां से लेकर के प्राण तेजसी तक यह अविद्वान की यानी अनुपासक की ही माननी चाहिए उपासक की नहीं ये पूर्व पक्ष है क्योंकि उपासक को तो मुक्त होना है उसका जन्मांतर नहीं होना है पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार अब ननु इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में फल भेद बताते हैं और फिर पूर्व पक्ष के प्रति जो एक आक्षेप हो रहा है ननु इत्यादि से इसका अवतरण लिखेंगे तो टीका को देखिए पूर्व पक्ष सगुण वितो असंबंित्व उत्क्रांतिर विशेष साध्यते ये जो उत्क्रांति है छांदोग्य में बताई गई इसका उपासक के साथ असंबंध ये विशेष बताया जा रहा है इसका संबंध केवल अनुपासक के साथ ही होगा उपासक के साथ नहीं होगा उपासक इससे अस्पृष्ट रहेगा और ये स्पर्श करेगी अनुपासक उत्क्रांति इसलिए पूर्वपक्ष के मत में ये फल हैं कि से सगुण ब्रह्मविद असंबंधित उत्क्रांते उत्क्रांतेर विशेष साध्यते ततो तनुत्क्रांत उपासको मुक्तिम अश्नुते फलम तो जब ये उत्क्रांति नहीं होगी सगुण ब्रह्म उपासक की तो उत्ति न होने से उसे मोक्षरूप फल की प्राप्ति होगी उसका जन्मांतर नहीं होगा जिस जिसकी उत्क्रांति नहीं होती उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है वो मोक्ष है भी नहीं जाएगा। हाँ तो जैसे निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को होता है ऐसे ही पूर्व पक्ष के अनुसार सगुण ब्रह्म उपासक को भी यह शरीर छूटते ही विधेयक प्राप्त होगा यह पूर्व पक्ष की मान्यता ततो तुत्क्रांत उपासक मुक्तिम इति फलम ये पूर्व पक्ष के मत में फल हुआ सिद्धांत मत में है सिद्धांतु उत्क्रांतो ब्रह्मलोक भागी इति फलभेदा तो जैसे अनुपासक की उत्क्रांति होती है ऐसे सिद्धांति के अनुसार उपासक की भी उत्क्रांति होगी उत्क्रांति होने से वह अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्मलोक का अधिकारी बनेगा ये हो जाता है सिद्धांत मत में फल ब्रह्मलोक का शरीर उसे प्राप्त होगा ब्रह्मलोक के शरीर को प्राप्त करने के लिए उस शरीर के निर्माण के लिए भूताश्रय तो विशिष्ट उत्क्रांति का उसके होना जरूरी है जैसे अन्य शरीर के लिए भूतों का आश्रय लेना अनुपासक को जरूरी है ऐसे ब्रह्मलोक का शरीर प्राप्त हो जाए इसके लिए जरूरी है उपासक को भी ये भूत का आश्रय लेना इसलिए भूताश्रय तो विशिष्टा उत्क्रांति अनुपासक के तरह ही उपासक की भी मार्गोपक्रम से पहले तक की एक जैसी ही होगी में फल होगा तो ब्रह्मलोक भागी इति फलभेद अब ननु इत्यादि पूर्व पक्ष के प्रति जो आक्षेप किया जा रहा है उसका अवतरण है टीका में ये देखिए पूर्व पक्षम आक्षेप्य समाधत्ते पूर्व पक्ष पर आक्षेप करके सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति आक्षेप किया जा रहा है और सिद्धांति के इस आक्षेप का अपने ऊपर किए गए पूर्व पक्षी समाधान करेंगे इसलिए समाधत् का कर्ता होगा पूर्व पक्षी तो ननु विद्या प्रकरणे सममना विदुसह एव एवेश भवे तो ऐसा यानी उत्क्रांति ऐसा उत्क्रांति ये जो भूताश्रेत तो विशिष्टा उत्क्रांति बताई जा रही है यह विद्या के प्रकरण में यानी ज्ञानकांड में वेद के सममनात है पठित है इसलिए विद्वान की माननी चाहिए विद्या के प्रकरण में होने से विद्वान के साथ ही इसका संबंध होना चाहिए इस प्रकार का हुआ आक्षेप न इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है पूर्व पक्षी कहते हैं कि न स्वादी वत यथाप्त अनुकीर्तना विद्या प्रकरण में इनका इस उत्क्रांति का प्रतिपाद्यत्वेन प्रतिपाद्यूपेण विवक्षित ग्रहण नहीं है प्रतिपादन नहीं हो रहा है तात्पर्य विधया प्रतिपादन नहीं हो रहा है अभी तो इसका केवल अनुकीर्तन यानी अनुवाद मात्र है विद्या प्रकरण में है यह श्रुति ये तो मानना पड़ेगा उत्क्रांति को बताने वाली लेकिन वह उत्क्रांति को बताने वाली श्रुति के द्वारा बताई गई उत्क्रांति का अनुवाद मात्र है वह श्रुति अनुवादक है अनुकीर्तन कर रही है तो जैसे स्वापादी जो विद्या के अधिकारी नहीं हैं ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है उनमें भी स्वापादी होते हैं कि नहीं है सब में ही होता है, लेकिन उन स्वापादी का विद्या के प्रकरण में निरूपण है वहीं छठे अध्याय में सोपीती नाम बताया गया है विपासति नाम बताया गया है अस्नाया नाम बता आशीषी सती ये भी नाम बताया गया है तो ये तो ये निद्रा प्यास भूख ये सब संबंध सम्मन, ज्ञानी संबंधी है ये थोड़ी ये तो सभी सर्व प्राणी साधारण है उनका केवल अनुवाद किया जा रहा है यहाँ पर जैसे ऐसे उत्क्रांति भी सर्व प्राणी साधारण उसका अनुवाद मात्र यहाँ पर किया जा रहा है इससे विद्वान संबंधित तो उसमें सिद्ध नहीं होता इस अभिप्राय से सूत्रात्मक समाधान बताया पूर्व पक्षी ने कि स्वापादी स्वापादिवत यथा प्राप्त अनुकीर्तनाथ इस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है तथा ही इत्यादि से तथा ही ये पुरुषः स्वपीति नाम सति नाम अशीषि पिपा सतीम ना, पिपातीमती साधारण स्वादयोर्नते विद्या प्रतिपादय वस्तु प्रतिपादन न नतु विदुसो विशेषव विदित्यन्ते तो ये कहा जा रहा है कि जैसे यत्र ये तत्त पुरुष नाम भवती इस वाक्य के द्वारा स्वाप का निरू, निरूपण है सुसुप्ति अवस्था में स्वपीति ये नाम आ जाता है आशीषि सती ये भूखे पुरुष का नाम हो जाता है पिपा सती प्यासे पुरुष का नाम हो जाता है तो इन वाक्यों के द्वारा बताया गया स्वाप भूख प्यास ये सब सर्वप्राणी साधारण धर्म है स्वापादी और विद्या के प्रकरण में अनुकीर्त्यंत यानी इनका अनुवाद किया जा रहा है विद्या प्रकरणेपि भी वो किसके लिए तो कहते हैं प्रतिपिपा प्रतिपिपाद प्रतिपिपादी प्रति सीत वस्तु प्रतिपादन अनुगुणेन प्रतिपिपादीषित प्रति कहा जाता है जिस पदार्थ को बताना अभिष्ट है जिस पदार्थ का प्रतिपादन करना अभिष्ट है वह पदार्थ है प्रतिपिपादी वस्तु और उसके प्रतिपादन के अनुगुण अनुकूल ये है अद्वैत को बताना है इसके लिए स्वपीति स्वाप का वहां सता सोम्य तदा संपन्न भवती इत्यादि से निरूपण किया जा रहा है और ये जो है कार्य का कारण में लय क्रम से सत में लय दिखाने के लिए ये आशीषि सती पिपासती सती इत्यादि नाम आया हुआ है तो ये सब प्रतिपाद वहाँ पर छठे अध्याय में छांदोग्य के प्रति बताने के लिए अभिष्ट वस्तु हैं एक मेवा द्वितीय सदवस्तु एक मेवा द्वितीय सदवस्तु के प्रतिपादन में अनुकूल हैं ये दृष्टांत वाक्य एक प्रकार से इसलिए सर्व प्राणी साधारण पदार्थों का ये अनुवाद करके प्रतिपादन किया जा रहा है एक में द्वितीय वस्तु को ये नहीं कि एक में द्वितीय वस्तु को जानने वाला जो विद्वान है उसमें ये विशेष आते हैं उसका सोपीति नाम होता है उसका वो अशी नाम होता है उसका पिपा नाम होता है ये नहीं बताना इस अभिप्राय से कहते न तो विदुषो विशेषवंतो विधि संतें ये स्वापादी ये सद्वस्तु के विद्वान के ये विशेष धर्म है निद्रास भूख प्यास ये बताना अभीष्ट नहीं है अपितु सद्वस्तु का निरूपण अभीष्ट है उसके अनु अनुकूलता को देखते हुए इसका उदाहरण के रूप में प्रतिपादन है ग्रहण है वो कीर्तन है अनुकीर्तन है यानी अनुवाद है ये पूर्व पक्ष ने समाधान दिया तो आगे हैं ये तो दृष्टांत हो गया ये अच्छा अच्छा चलो तो बाद में कर लेते हैं फिर इसको